करम सर्वम सर्वभूत गुहाशयम सर्व कर चैतन सर्वूतुहायाती तस्म भगवान शंकर शर्चक द्वारा प्रणीत उपदेश जिसमें भगवान शंकराचार्य पहले वाले प्रकरण में दिखाया कि शरीर मन बुद्धि ये सब पंच पंच आत्मा को माना है परंतु वो सिद्धांत तो सही नहीं है इसको दिखाते हुए शास्त्रों ने जैसा वेदांत तो में जिसका दिखाया और महर्षि ने जिस प्रकार से इसको प्रतिपादन किया वो यथार्थ शास्त्रीय ज्ञान है वो सही है ऐसा करके कहा फिर उसके बाद राइट नॉलेज मतलब यथार्थ ज्ञान क्या है वो मतलब आत्मा की के यथार्थ स्वरूप क्या है उसको समझाने के लिए जो है इस प्रकरण शुरू हुआ है हम लोग कहाँ तक पढ़े थे इसका ये राइट नॉलेज जो है ट्वेंटी सिक्स अच्छा हाँ। जागरिते पर... हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। मुजफ्फर <coughs> तो पे स्वरूप इसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा उसके लिए भगवान भास्कर यहाँ पे बोले थे कि विद्धा विद्धे प्रक्ते हिना जब तक भेद दृष्टि है भेद दिखती है वो अभिद्या है और भेद रहते हुए भी उसमें जो एकत्र दर्शन एकत्र अनुभव वो भिद्या है वो ज्ञान की प्राप्ति विद्या अविद्या ऐसे नहीं दिखाई देती परंतु जो है विद्या और अविद्या के कार्य दिखाई पड़ते हैं तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा इसको समझने के लिए चित्त की एकाग्रता चाहिए तो चित्त की एकाग्रता कैसे होगा जिसमें यहाँ पे बोला चित्ते ही आदर्श व जश्मा शुद्ध विद्या प्रकाशक है मतलब जैसा दर्पण में यदि आप अपना प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं इसी प्रकार स्वच्छ अंतकरण में विद्या की प्रकाश स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त होता है तो ये अंतकरण स्वच्छ होगा कैसे तब बोला जमेर नि तपोभिष्ट शोधनम उपनिषद में कहती हैं वहाँ पे ऐसा कहते हैं कि यज्ञ दानेन न एतम वैतम आत्मा नदिता ब्राह्मण यज्ञ दानेन न अनाशकेन अनाशकन विविधिशंति ब्रह्म की जानने को इच्छा रखने वाले व्यक्ति कि अपने वर्ण और आश्रम भित कर्मों को निष्काम भाव से पालन करने पर जग वर्ण और आश्रम भित कर्म क्या है यज्ञ दान तपस्या ये जो यज्ञ क्या हो गया कोई भी कर्म को भगवान को अर्पण करना और अपने अहंकार को त्यागना यही उस कर्म को जग मतलब आँख जला करके आग में आगुन में आहुति देना आग में आहुति देना वो यज्ञ का एक बाहरी रूप है और यज्ञ का जो अंदरूनी रूप है इसलिए हमारे गुरु महादाजी बोलते हैं धर्म क्या है त्याग संयम सत्य ब्रह्मचर्य सबसे पहले यज्ञ मतलब त्याग की वृत्ति यज्ञ मतलब त्याग की वृत्ति भगवान ने सहयज प्रजाशिषाष प्रजापति सभी के अंदर स्वाभाविक उसने एक त्याग की वृत्ति देकर भगवान ने जीव पर सृष्टि किया है परंतु जैसे जैसे बॉडी आइडेंटिफिकेशन आते हैं ना तो हम उस त्याग की वृत्ति को जो है आत्मवृत्ति में बदल देते सेल्फिशनेस आ जाता हमारे अंदर तो इस वृत्ति को बना के रखना यज्ञ किसी भी कर्म को वर्ण और आश्रमभी कर्म ही हमारे लिए यज्ञ हो जाएगा यदि उसको हम भगवान इसलिए भगवान बोलते हैं भगवान अर्पण करते करते हैं इसको गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं जत करोशी जदसनासी जद, करो जद, जद जुहूसी ददाशि जत जत तपस्वी सी कौन दे तत्मादार बन सुबह शुभ पड़े ले से कर्म बंध यदि कर पाओगे तब कर्म के फल सुभा कर्मभा मुक्त हो जाओगे से तो ये पहला ने के जैसा कहा वर्ण और अष्टमित कर्म को करना और उसके साथ मतलब मनुष्य इंद्रिया निकाक्रम परम सहित इंद्रियों की एकाग्रता ये सबसे श्रेष्ठ तौप माना गया है वर्ण और अष्टम धर्म को पालन करना यही जो इसको भी तब तो कहा जाता है इसके द्वारा क्या होता है इसी को हमारे बृहदारण कुमचंद बोलते हैं जज्ञे न तपसा अनाशके निष्काम भाव से यदि आप इस काम को कर पाएंगे तो उससे क्या होता है ब्राह्मणा विधि शांति ब्रह्म को जानने की इच्छा रखने वाले अधिकारी की जिज्ञासा आत्मजिज्ञासा और बढ़ने और अधिक होता तीव्र हो जाता है इससे मुमुखुत्व भी आ जाता है ये ये काम यहां से शुरू होती है फिर उसके आगे भगवान थर्टी, थर्टी, थर्टी, थर्टी, थर्टी, आगे भगवान बोले बोले थे थे हमने इसके उत्तम मन आदि समाधान शरीर आदि का तप होता है भगवान श्री कृष्ण में भगवान गीता में शारीरिक तप मानसिक तप और तप के बारे में बताते हैं उसमें भी सात्त्विक राजसिक तामसिक तीन प्रकार के तप भी जो तो गुरु प्राग्ञ पूजनम शौचम आर्जम ब्रह्मचर्य अहिंसा आचार शारीरम तप देवता ईश्वर को, को गुरु को और बड़ों को सम्मान करना पूजा करना देव द्विजो ब्राह्मण गुरु विद्वान पूजनम फिर अपनी ज्ञान अहिंसा चारिरम तप उच्च थी में जीवन जापन करना और किसी से हिंसा नहीं करना ये जो है मतलब शारीरिक वाचिक मानसिक किसी प्रकार की हिंसा नहीं करना इसको तप शब्द के द्वारा वाचिक मतलब शारीरिक तप शब्दों के द्वारा कहा गया है और मानसिक तप है मनोप्रसाद मौन आत्म विनिग्रम भावि तपो मानुष मतलब मन की प्रसन्नता मन को हमेशा प्रसन्न रखना साधन के अनुकूल रखना अपनी भाव में शुद्धता लाना और मौनता ये मानसिक तप है मतलब मन में अबांछित चिंता नहीं उठना विषय चिंता नहीं होना ये मौनता ये जो मानसिक तप है और शारीरिकाचिकता तप है जे अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चम और किसी के प्रति कुछ बोलते समय ध्यान रखना उसके अंदर के उद्विग्नता पैदा सत्यम प्रियम हित कर वक्तव्यम सत्य बोलना है हितकर बोलना है प्रिय वाक्य बोलना है अर्थात तो ढंग प्रिय होना चाहिए अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम साध्याय अभ्यसन जब वाक वेद वाक मंत्र को उच्चरण करना श्राध्याय करना अध्ययन करना ये वांगमय तप है ये वांगमय तप है तीन प्रकार की तप में भी अफलाकांक्षी विधि जमा है साक्षात मनो प्रसाद जो मन को प्रसन्न करता है इस प्रकार की तप को सात्विक तप बोलते हैं और जो अ फल फलाकांक्षी और जो दुष्ट की पीड़ा देने की इच्छा से जो करते हैं उसको तप बोलते हैं तो तप तो तो तीन प्रकार पे दिखाए गए हैं इस तपस्या के द्वारा जो अंतकरण शुद्ध होने पर तप तो में भगवान भाष्यकार यहाँ पे बोलते हैं शरीर आदि तप कूर्या तद विशुद्ध अर्थम उत्तम शरीर की शुद्धता के लिए और मन आदि समाधानम तत्षण उस शरीर मन के समाधान करके ये जो मानसिक तप है अभी मानसिक को समझाने के लिए देखिए बोल रहा पे परमं पर रहे ये जो है ये मन सहित इंद्रिया की निग्रह करना ये सबसे बड़ा तप है और समस्त धर्म में इस धर्माचरण को श्रेष्ठ माना गया है मनुष्य एकाग्रता ही सबसे श्रेष्ठ तब है जायो, सर्वधर्मे अन्य किसी भी धर्माचरण के तुलना में ये इंद्रियों और मन को संयमित करना एकाग्र करना ये श्रेष्ठ मतलब धर्माचरण भी है सधर्म पर उच्चते इसका श्रेष्ठ धर्म कहाँ गए ये ये चीज़ है तो धर्माचरण करते हैं परंतु यदि हमारे मन में भगवत भाव भगवत भक्ति नहीं बन रहा है तो हमारे धर्माचरण में कुछ कमी है मैं अभिशंतिपूर्वक धर्म आचरण कर रहा हूँ धर्माचरण करते समय वर्णाश्रम वर्ण और अष्टम धर्म को पालन करते समय यदि हम निष्काम भाव से कर पाते हैं तब तो हमारा जो है अंतकरण शुद्ध हो कर हमें जो है धीरे धीरे आत्मज्ञान के प्रति मुख शुद्ध तीव्र हो जाता है शुद्ध अंतकरण की परिचय यही है भेद दृष्टि भी जाएगी, संसार संसार से से वैराग्य बढ़ता रहेगा और जो है है, मुक्ति की यह की अंतकरण शुद्धि चिन्ह अब हम समझ सकते आगे बोल रहे में दृष्टम जागृत विद्वात स्मृतम सपनम तदेवत सुविधा परम पदम समातमानगृत स्वप्न सुसुप्ति को बोलते हैं और हमारा सिद्धांत तो है जागृत में सुसुप्त अवस्था में आ जाना तो जागृत में सुसुप्त अवस्था में कैसे आएंगे स्वप्न मतलब क्या होता है वाषणमय वस्तु को मन के तरह प्रोजेक्ट करके देखना ये हो गया सपना सपनावस्था ठीक इसी प्रकार जागृत में बैठ करके जो जागृत वासनामय वस्तु को देखा भगवत चिंता कुछ भी हो उसी को जब हम आँख आदि इंद्रियों को बंद करके मणिमय उसको सोचते हैं अभिव्यक्त करते हैं तब क्या होता है कि वो जो है सपना उसी को उस जागृत अभिमानी चेतन विश्व को उस समय तेजस कहा जाता है ये वेदांतिक साधन है मतलब जागृत अवस्थ में कई वस्तु को देखा फिर आँख अब समस्त को बंद करके उसी को यदि आप मनी मन उसको जब चिंतन करते हैं वो हो गया, और फिर वो और में जो उसको छोड़ दिया आपने अभी जो स्थिति होगी आपकी मतलब जागृत वस्तु भी नहीं देख रहे हैं स्वप्न वस्तु भी नहीं देख रहे हैं परंतु अपने अस्तित्व को हम समझ रहे हैं ये सृष्टि हो जाते हैं सुषुप्ती अवस्था उसको बोलते हैं दृष्टम जागृतम विद्या स्मृतम सप्नम तदेवतु जागृत जो हम डायरेक्टली जो परसिप्शन करते हैं प्रत्यक्ष जागृत अवस्था में होते हैं और स्मृति को समझ समझ स्वप्न समझना चाहिए तदेवतु और सुशुभतम तद अभावस्तु ना जागृतकालीन कुछ वस्तु को आप देख रहे हैं और ना कोई जागृतकालीन वस्तु को मन स्मरण करते हैं ये सुषुभ अवस्था है और ये जागृत में बैठ करके हम ये अभ्यास करना ये साधन जो है वैदांतिक मुख्य साधन है इसलिए बोलते हैं कि स्वयं आत्मान परम पद और इसके पीछे जो अपना शुद्ध आत्मा है तब जगह अनुभव में आता है यही सबसे श्रेष्ठ स्थिति है पद है मतलब प्राप्त करने योग्य स्थिति है पद्धति इति पदम मतलब इसी को सबसे अधिक प्राप्त करने की मतलब स्टेट है ये और इस अवस्था को प्राप्त करने इसलिए दृष्टम जागृतम विद्या इंद्रियों के द्वारा विषय को जो हम देखते हैं ये हो गया जागृत ही आप जागृत में बैठ करके स्वप्न अवस्था में आएंगे कैसे जब जागृत वस्तु का मनीमन सोचते हैं फिर आप जागृत में बैठ करके ना विषय बाहरी वस्तुओं के इंद्रियों से देख रहे हैं और ना मनी मन जागृत वस्तु का कोई हेलो ये कहा गाना बजना आ गया हरिओम सुनाई दे रहे नहीं अच्छा ठीक है तो ये जो जागृत इस चीज़ को इस चीज़ को मुक्त करो से भगवान बात सुगन पर जागृत में बैठ करके जागृतकालीन वस्तु को जब हम अपनी मनी मन स्मरण करते हैं तब तो वही विश्व उसको उस समय तेज मतलब सूक्ष्म शरीर अभिमानी चेतन और फिर जब आप जागृत में बैठ करके ना बाहरी विषय इंद्रियों की विषय की ज़्यादा देखते हैं ना कि आप अपने मनी मन को विषय चिंतन करते हैं परंतु फिर ये बाजा, गाना बजा से आ ठीक है ये <laughs> तो फिर जो है अब दोनों को छोड़ करके है ना सुषुप्तम तत नुषुप्तम तत्व सुषुप्त अवस्था में ना इंद्रियों की तरह विषय को आप देखते हैं और ना मन की तरह कोई विषय को चिंतन करते हैं केवल अपनी अस्तित्व मात्र का आप जागृत कल में बैठ के जब अनुभव करते हैं तब क्या होता है वो आपकी सुषुप्त अवस्था है उस समय उसी शुद्ध चेतन का नाम हो जाता है प्राग्ञ और इस अवस्था को यदि आप समृष्टि में ले जा सकते हैं मतलब व्यापकता के साथ मिला देते हैं तब तो वही आपका तब नाम हो जाएगा विराट विराट और ईश्वर इसको इस प्रकार से अपने स्वरूप को समझना चाहिए सम आत्मान परम पदम इसको इस प्रकार से अपना अस्वरूप अवस्था को समझना चाहिए जो प्राप्त करने जो घु है संसार में क्योंकि बोलती है यहाँ पे आत्मा बारे द्रष्टव्य सोतव्य मंतव्य निधि तो आत्मा को कैसे समझेंगे कैसे जानेंगे ये प्रक्रिया भगवान भास्कर ने यहाँ पे दिखाया इसी हमारे सदविद्य यही बोल रहे हैं कि बस इस सब तत्व को उपाधि के साथ है है करके समझने के बाद उपाधि रहित होकर के है तत्व के उसको विचार पूर्वक अनुभव करने का प्रयास करें बस आप जीवन मुक्त स्थिति को अनुभव कर लेंगे जीवन मृत तो अवस्था में आ जाएंगे तब तो आप जीवन मृत तो आज में आचार्य के अब जब आप अपने आप जागृत में बैठ करके सुषुप्ति जब आप प्रारब्ध अवस्था में जाएंगे तो आप उठ करके फिर तादात्म्य करेंगे परंतु तो जागृत में बैठ करके यदि आप सुषुप्ति की अवस्था करते हैं तो आप अपने स्वरूप को जो जो अभिव्यक्त तो होगा ना तो स्वरूप की जो अज्ञान था वो नाश करके अभिव्यक्त तो होगा ये ध्यान एक तरफ ध्यान बोल सकते हैं परंतु तो विचार रूप से मुख्य रूप से विचार है मतलब अभिप्राय यही है कि जागृत में बैठकर के यदि हम धीरे धीरे अपने को सुचुप्ती अवस्था में स्थिर कर सकते हैं तब इससे ऐसा अभ्यास करते करते जैसे ही हमारे पूर्व की तो मतलब हमारी प्रब्ध जिनको प्रतिबंध के समाप्त होगा तो अपने आप वो जो है अभिव्यक्ति हो करके अनुभव में आता है और अनुभव में आने के बाद वो कभी नाश होने वाला वस्तु नहीं है वो हमेशा मतलब आपका शरीर रहते हुए भी आपका अंदर ये भाव हमेशा रहेगा कि मैं असंग व्यापक हूँ और सर्वथा हमेशा रहने वाला एक असंग व्यापक आनंद मैं सत्य हूँ और बाकी शरीर किस दिन भगवान ने दिया था इसको अभी जानने के लिए तो ये जान लिया फिर जब तक शरीर की प्रबध शरीर अपने प्रबध्य के अनुसार भुगता रहेगा इस, इस इंट्यूशनल समथिंग डिफरेंट इंट्यूशन में तो आपका हाँ वो आपका कोई भी व्यक्ति का इंट्यूशनल नॉलेज हो सकता है ध्यान करके वो करके परंतु तो ये पर्टिकुलरली आत्म विचार आत्म में आत्मा के शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने के लिए ये जो है इंटेन इंटेंशनली बैठ करके जो है इसको तादात्मता को छोड़ना तादात्मता को छोड़ना जो फॉल्स आइडेंटिफिकेशन जो है ग्रोथ बॉडी सटल बॉडी के साथ है इग्नोरेंस के साथ है वो यदि मिट जाते हैं तो अपने आप जो स्वरूप की स्थिति है वो अभिव्यक्त अवस्था में अभी भी है वो असमझ में आता है व्यक्ति का अनुभव में आता है और फिर वो अनुभव मिटती नहीं है क्यों ये कोई इंद्रिय जनित अनुभव नहीं है इंद्रिय बुद्धि जनित अनुभव नहीं है ये अपना स्वरूप का जो स्थिति है उसी का अभिव्यक्ति है इसको आगे और समझा रहे सुषुप्ताख्यम तम अज्ञानम बीजम स्वन प्रभोधय बीजम बीजम बीजम जो आपके प्रश्न उत्तर पे दे दिया तम अज्ञानम बोलते हैं सुषुप्ति नामक ये जो हमारी स्थिति है उस समय अज्ञान रूपी बीज रहता है बीज बीच किसका है सप्न और जागृत का बीच बीज सुसुप्त में रहता है बीजम शुशुप्तियाक्कं शुशुप्तियाक्कं। अब जो अंधेरा है, उसमें रहता है परंतु ये 25 स्लोक जैसे 25 नंबर श्लोक में जैसा बताया इस प्रकार से यदि हम अभ्यास करेंगे तब क्या हो जाएगा सातम बोध प्रदग्धम शायद इससे आत्मबोध के द्वारा वो जो अज्ञान का बीज उजल जाएगा उजल जाएगा ये देखिए परंतु के, के बीज मतलब जैसा बीज एक बार जल जाने पर फिर उसको कहीं भी डालिए उससे कुछ होने वाला नहीं है इस प्रकार से ये दोनों में भिन्नता है हम अपना प्रारब्ध कर उसे सुषुप्ति में जाते हैं उस समय भी हम अपने स्वरूप के साथ एक हो करके सोते हैं परंतु अज्ञान दग्ध नहीं होता फिर तो उठ करके फिर अपने शरीर परिचि तदा भवंती फिर भाव में आ जाता परंतु जागृत में बैठ करके ये कब होगा जब आप जो है ये अपना वर्ण और अष्टम धर्म को निष्काम भाव से पालन करके जब थोड़ा थोड़ा अंतकरण शुद्ध होने लग जाएगा तब इस प्रकार साधन करने की इच्छा तीव्र होगा साधन करने में अच्छा भी लगेगा कर भी पाएंगे उसके पहले करने की इच्छा ही नहीं होगी तब तक ये कर्म वो कर्म इधर उधर चलता रहेगा मन इसलिए कि ये जो बोला जागृत काल में हमने किसी वस्तु को देख करके फिर आँख बंद करके उसी को मनी मन जब सब चिंतन करते हैं इसको यदि आप समझना चाहते हैं ना ये हमारे मांडो कारिका की जो कारिका के ऊपर आनंद गिरी टीका है उसमें ये जो विश्व तो इसके इसको बोलता है और एक ही विश्व एक ही चितन कैसे अलग अलग नाम को प्राप्त करते हैं उसको वहाँ पे आनंद गिरिजी ने व्याख्या की है और इस प्रकार यदि हम जागृत में बैठ करके धीरे धीरे सुषुप्त अवस्था तक हम पहुँच पाएंगे तब तो क्या हो जाता वो जो अज्ञान का बीज है वो जलने लगता वो अज्ञान को भी चलने लगते हैं क्योंकि उसमें स्वरूप के और चिंतन करते स्वरूप को चिंतन करते हैं फलत तो क्या होता है और वो अज्ञान जब हमारा आत्मा की स्वरूप के ज्ञान अभिव्यक्त होगा तो अज्ञान के बीज उस अंधेरा को पूर्ण रूप से नाश करके ही अभिव्यक्त होगा तो वो फलत वो बीज यदि एक बार जल जाता है जागृत स्वप्न के बीज एक बार जब जल जाते हैं फिर वो काम नहीं करते प्रारब्ध जनित जो भोग के लिए जितना बीज रह जाता है वो रहते हुए भी वो हमारे बंधन के हेतु नहीं बनता वो हमारे कर्म फलते नहीं है वो जो है जीवन मुक्त पुरुष के शरीर के द्वारा जितना कर्म ईश्वर ने विधान किया उतना कर्म शरीर को थोड़ा करना पड़ता है उसके कोई विकल्प नहीं फिर शरीर जो है समय पोने पर प्रारब्ध समय हमें विधवा कई बार प्राप्त कर जाते इसी प्रकार से देखिए आगे बोलते हैं तदीव एक माया बीजम पुन माया माया माया व्यात्मा व्यात्मा तदेव एकम पुनः त्मा विकारी बहुधार्कव अब देखिए कैसा होगा स्थिति तदेव एकम अनुभव में आएगा वही में त्रिधा के के तीन प्रकार से से से मैं जानने जो हो गया मतलब एक ही चेतन तत्व तो अलग अलग से, अलग अलग नाम से कहा जाता है और माया माया बीज हम साथ वही ईश्वर वही हिरण्यगर्भ वही विराट वही प्राग वही सही विश्व रूप में कहा जाता है विराट रूप में काम है और माया भी आत्मा इस माया को संचलन करने वाला माया उसका बीज है और माया को संचरण करने वाला मायावी आत्मा वो अभिकारी है, तो है, है वो माया के द्वारा इफेक्टेड नहीं होता है तो ईश्वर जो है मायावी वो माया को चलाने वाला संचरण करने वाले हैं वो माया के द्वारा इफेक्ट नहीं होते इसलिए ईश्वर मायाधीश है और जीव मायाधीन है माया के द्वारा वो ये हो जाते हैं मतलब इफेक्टेड होते हैं माया के अधीन हो जाते हैं इसलिए अभिकारो इस प्रकार से बहुधा एक जलार्घव अविकारी होते हुए भी इस प्रकार जल में प्रतिफलित सूरज अनेक रूप में अनेक विक्षिप्त रूप में प्रतीति होता है दिखाई पड़ते हैं इसी प्रकार ये जो है बहुत अनेक प्रकार से जैसे एक ही सूर्य दिखाई पड़ता है इसी प्रकार एक ही आत्मा उपाधि के साथ अलग अलग रूप में प्रतीति मात्र होती है परंतु है तो एक ही हमेशा एक ही है वो उसमें द्वै तो कभी आया ही नहीं इसलिए यहाँ पे बोलते हैं तदेव को चलाने वाले माया भी आत्मा वो हमेशा अभिकारी है अभिकारो अपि मतलब तो अभिकारी होते हुए भी बहुत एक वो अनेक प्रकार से प्रती होते है जलार्कव जल में प्रतिफलित सूर्य के समान एक ही सूर्य अनेक घरे में अलग अलग प्रतिफलित हो करके अलग जैसा प्रतीति होती है परंतु बुद्धिमान व्यक्ति जानते हैं सूर्य नहीं है तो एक ही है हमारी सूर्यिंबाद ऐसे कहते है। और बोलते हैं बोलते भिन्नम प्राण सपना दिवी तथा सपना जागृत शरीरेशमा जलेन्दुत बीजम च एकम जथा भिन्नम सपना दिविस तथा सप्न जागृत शरीरेश्मा जनेन्दुव बीज तो माया है वो माया तो एक ही है बीजम च एकम जथा भिन्नम जैसा एक बीज जब वो जमीन में डाल दिया आपने और जब वो फूट जाता है उठ करके क्या होता है उसमें से अंकुर फिर एक पेड़ की मूल से लेकर मूल कांड वृक्ष शाखा फल फूल पत्ती फला सब उसी में दिखाई पड़ते हैं उसमें से निकाल आते हैं इसलिए उसी प्रकार से वही माया रूपी बीज से हमारा प्राण और बासना अभिव्यक्त होकर के आता है और वही हम देखते हैं प्राण स्वप्न यहाँ पे प्राण से पूरा सूक्ष्म शरीर लेकर के और वही स्वप्न और जागृत के माध्यम से वो बीज अभिव्यक्त होता है जो बीज रूप में रहता है वो बीज अभिव्यक्त होकर के जागृत सपन में हमारे पेड़ खड़ा कर देते हैं और फिर जो है वो हमको बांध भी देते हैं इस प्रकार कहाँ पे स्वप्न जागृत शरीरेश स्वप्न शरीर में जागृत शरीर में तद्वच आत्मा जलेंदु उसी प्रकार से ये हमारी आत्मा जैसे जल में प्रतिफलित इंदु प्रतिफुल चंद्रमा अनेक रूप में दिखाई पड़ते है उसी प्रकार एक ही आत्मा अनेक सूक्ष्म शरीर में अनेक सूक्ष्म शरीर में प्रतिफुलित होकर के अनेक जैसा प्रतिथि होती है ये जो है न प्राण सपनादिभी भी सूक्ष्म शरीर और तद अनुकूल आत्मा क्योंकि सूक्ष्म शरीर एक अनादिकाल से चलता आ रहा है परंतु कर्मफल भोग के अनुसार वह वासना उस प्रकार अभिव्यक्त तो होता है बंदर शरीर में एक प्रकार की वासना कुत्तर शरीर में एक प्रकार की वासना मनुष्य शरीर में एक प्रकार देव गंधर्व व किन्नर ये सब अलग, अलग अलग शरीर में अलग अलग, अलग वाचना करके एक ही आत्मा उस रूप में प्रतिति होते हैं दिखाई पड़ते अनेक चौरासी लाख जोनि में एक ही आत्मा जो अलग अलग वासना के अनुसार प्रतिफुलित होकर के अलग अलग रूप में मात्र होते आत्मा में कोई भेद नहीं है तो क्या स्वप्न जागृत शरीर से स्वप्न शरीर जागृत शरीर मतलब वाषण शरीर व्यवहारिक शरीर जिसमें मतलब उसी प्रकार से आत्मा को भी समझना चाहिए जिस प्रकार पहले सूर्य बोला अभी चंद्र बोल रहे हैं जब प्रकार एक ही सूर्य अथवा चंद्र होते हुए भी अलग अलग बर्तन में अलग अलग बर्तन में अलग अलग पानी में अलग अलग रंग में अलग अलग हिलना डुलना में वो अनेक प्रकार से प्रती होते हैं सबसे मजेदार तो आते हैं एक प्रकार के ग्लास होता है और दो ग्लास को हमने सामने रख दो और आप उसके बीच में खड़े हो जाओ आप देखना कितने आपके शरीर दिखेगा और कितने प्रकार के विकृत रूप दिखेगा कितने प्रकार के विकृत रूप दिखेगा दांत बड़े आँख छोटे आप भी छोटे कभी बड़े इस प्रकार से पेट मोटा ये सब न जाने कितने दिखाई पड़ते हैं परंतु तो देखने वाला वो जानते हैं कि अरे ये सब केवल प्रतिफलन मात्र है शीशा के, के निमित्त ऐसा दिखाई देते हैं परंतु मैं तो बिल्कुल बिल मेरा जैसे स्वरूप है वैसे ही हूँ ठीक इसी प्रकार जाग्रत में बैठ करके विचार करते हुए जब आप इस निर्णय में पहुंच जाएंगे ये जागृत तो अपने शरीर में जो व्यवहार कर रहे हैं वो शरीर उपाधि के साथ ही भिन्न प्रती हो रहा है और सूक्ष्म शरीर के वासना के साथ हम सब अलग अलग क्रिया करते हैं परंतु वास्तविक आत्मा में ना स्थूल शरीर का संबंध है ना सूक्ष्म शरीर का संबंध है वो तो हमेशा एक रूप है वो स्थूल और सूक्ष्म शरीर की उनकी विद्यमानता में ये ये दोनों काम तो तो कर पाते हैं इनके इनके बिना नहीं नहीं होगा पर अंतु इनके साथ इसका कोई संबंध है बार-बार विचार -बार करते हुए मेंगृत को सुचुक्ति बना देना है तो अज्ञा नाश होता रहेगा जागृत यदि हम सुचुक्ति बना पाते हैं ना तो मतलब क्या हो जाएगा जागृत तो अब जागृत में बैठ करके आपका स्थूल शरीर संबंधित कोई बात वाचना स्वप्न मतलब स्वरूप का चिंतन करते हैं उसके फलस्वरूप मनुष्य जो संसार बंधन से धीरे धीरे मुक्त हो जाते आगे बोलते है माया हस्ती माया हस्ती न माया म्य ब्रजेद आगछन तद आत्मा प्राणसपना माया मतीन नम माया हस्ती नम आ मैयानम आरूह्य म्य्रजेद आगछन तवद आत्मा दिगोचल जिस प्रकार माया हस्ती में बैठ करके मायावी अकेला ही अनेक प्रकार से अपने को दिखाते हैं एक जा, जादूगर मायावी वो जो है एक माया हस्ती खड़ा करके फिर उसको ऊपर चढ़ करके वो कितने प्रकार के ये दिखाते हैं ना वहाँ पे कोई हाथी या छोटा स्टेज पे ना हाथी है और ना हाथी का कोई अभव है परंतु माया हमको दिखाई क्या देता है जादूगर हाथ में बैठ करके ये काम कर रहे हैं वो काम कर रहे ये सब जो प्रती मात्र है उसी माया भी एक हो जाता अनेक रूप धारण करके जैसे माया भी अपने कैसा दिखाता है उसी प्रकार आगच्छंत तद्वधे वो आत्मा आत्मा भी ऐसे ही शरीर इंद्र मन बुद्धि वो माया माया के द्वारा उत्पन्न करके और उसके ऊपर आरूढ़ होकर के अपना अलग अलग खेल खेलते रहते हैं इस प्रकार माया भी अपने ही कल्पित हस्ती को बना करके उसके ऊपर बैठ करके हमें बेकूफ़ बना करके खेल दिखाते रहते हैं इसी प्रकार हम प्रत्येक जीव हम अपने मनोकल्पित राज्य को बना करके उसमें ऊपर बैठ करके मनोकल्पित राज्य को बरात माया हस्ती को बैठ करके अलग अलग प्रकार के खेल हम सभी दिखा रहे हैं और इसी से हमारे जीविका भी चलते हैं अचल अचल आत्मा वो प्राण और सपना के प्राण मतलब सूक्ष्म शरीर का आधार करके सपन मतलब व्यवहार सपना को सपनादी को माध्यम करके वो जो अचल आत्मा वो सारा व्यवहार का हेतु अथ तो व्यवहार कर रहे ऐसा दिखने लगता है ऐसा दिखने लगता है जैसे वहाँ पे ना स्टेज के ऊपर ना हाथी है और ना हाथी के ऊपर नती होती है इसी प्रकार से ये संसार जो पारमर्थिक नहीं है तो हम कल्पना करके उसके ऊपर बैठ करके जो हम अनेक प्रकार के व्यवहार करके इस कर्मों इसका फल ये इस चाहिए ये मिलने से लाभ होगा इस और अनुकूल हम व्यवहार बैव, करके फिर इसको प्राप्ति की इच्छा भी करते हैं और इसी से हम संसार बंधन में भसते हैं तो वास्तविक तो क्या है न हस्ती न तदारूर माया अन्न जथास्थित न प्राणादि न तत्स्रस्ता तथाज्ञ अन्न सदा दृशी ये पारमार्थिक स्थिति है न हस्ती न तदारूढ़ माया भी अन्न जथास्थित माया भी अपने आप को हाथी भी बनाया और उसके ऊपर बैठा भी दिखा रहे हैं न हस्ती न तदारूढ़ माया भी अन्न जथास्थित न प्राणादि न तदृष्टा न प्राणादि है और न उसका दृष्टा वो जानने वाला व्यक्ति अन्न सदा क्ष के बाद शरीर के साथ धात्म तय नहीं रहता और ये सब कुछ पारमर्थिक है ही नहीं कुछ दिन के लिए भगवान दिए थे इसको समझने के लिए बस समझ गया इसको अपने जगह पे बस हो गया हमारा काम इसलिए ना हस्ती इस प्रकार देखिए जब लाइट जल जाता है स्टेज में एक पर्टिकुलर लाइट से लाइट से उसको ब्लैक आप जाएंगे ऐसा। भी दिखाएंगे पर तो है नहीं वहां पे कुछ एक लाइट का ही कमाल है इसी प्रकार ये माया के अज्ञान की एक कमाल है जैसे वहां पे ना हाथी है और ना तो उसके ऊपर आड़ू ढोकर के कुछ दिखा है केवल माया भी अकेला ही है वहां पे ठीक इसी प्रकार यहाँ भी ना प्राण है और ना उसका दृष्टा है ज्ञान होने के बाद ये तत्व शुद्ध चेतन मत है सदैव सोमये का मृत्यु का अन्न। तदा, तदा उसका देखने वाला उस समय और कुदुष्ट कोई है ही नहीं वहाँ पे ज्ञान होने के बाद ये पता लगता है ज्ञान हो पता लगता है कि बस एक शुद्ध चेतन मत है यही हमारी स्वरूप है इस प्रकार से जैसे माया भी संसार को दिखा करके हम लोग भी ऐसे संसार माया से संसार माया जाल में फंसे हुए हैं। थे अवदध चचक्षुषो अबद्ध चक्षुषो नास्ती माया माया विनो पिवा बद्धाक्षसा माया अमायाव्य ततो भवे अबद्य अबद्य चक्षुषो नास्ति माया माया बिनो पिबा अबद्ध चक्षुनो नास्ति माया माया बीनो पिबा बदा माया अमाया पिब पिब ततो भवेत आह यह सुंदर दृष्ट देखे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं जिसका आँख जादू करने बांध नहीं पाया अथवा जिसका आंख नहीं नहीं नहीं बता हो जादूगर जादूगर स्वयं है है है है नास्ति माया और माया माया भी नहीं है, माया और भी पिवा तो के जो होते जो होते हैं वो उसको कुछ माया ना वो तो उसी को जानते हैं कि आप हाथी है ना घोरा जादूगर बैठा है आंख बांध देता है हमने सुना की जो पीछे सरकार जो है आंख बांध दिए थे ऐसा कि दिन धारे ताजमहल गोल हो गए ऐसा कोई मैजिक दिखाए थे कभी जैसे भी जहाँ पे ऐसे भी जहाँ है नहीं वहाँ पे है दिखा देता है जहाँ पे वहाँ पे नहीं दिखा देता है परंतु किसका जिसका चक्स आँख को बांध दिया गया है परंतु जिसका आंख नहीं बधा हुआ है उसके लिए ना माया भी है ना माया भी नीबा वो माया भी का कोई माया भी कोई उनके ऊपर काम नहीं कर पाता है इसीलिए अब माया वो माया क्या है जिसका आंख बधा हुआ है वो तो तो तो किसका तो तो नहीं है जो स्वयं माया भी है जो स्वयं माया भी है उसको माया कुछ नहीं कर पाता और न उसका आंख बधा हुआ है ठीक इसी प्रकार वो माया भी की तरह हो जाता तो भवेत होना चाहिए अमाया ए वो तत्व भवित अमाया भी मतलब जिसको माया आश्रय नहीं करता देखिए भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या बोलते हैं दैभुणमयी मम माया दुरत्व मामे वो जब प्रपदन थे माया में तांतरित थे इसीलिए माया रहित होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा है? ये हमारे ईश्वर तत्व को बार बार स्मरण करना पड़ता है ईश्वर तत्व ईश्वर स्वरूप को बार बार बार बार स्मरण करेंगे तो क्या हो जाएगा कि वो को हम प्राप्त करेंगे तब माया हमको असर नहीं कर पाएगा तब हम मायावी के साथ एक हो जाएंगे जिस प्रकार माया भी को अपनी माया कभी असर नहीं कर पाता इसी प्रकार यदि उस माया भी को हम पकड़ पाते हैं मामे को जब प्रबद्धनते माया मेताम तरन्ते जो केवल मेरा शरणागत होते हैं वो इस माया को पार कर जाते हैं वो इस माया को पार करके कर। भगी बोलते हैं। जो अब न भक्ति जो, थे। जो मेरे को अब भक्ति करते हैं, ये को से ब्रह्म भूया जो कल्पत है ये गुणों को सम्मे पार करके ब्रह्म भाव में स्थिर होने के लिए सामर्थ्य बन तो जाता है मामच जो अव्य विचार्य मामे वो जो प्रबद्धन थे जो भगवान की शरण न माया से मुक्त होने के लिए क्योंकि माया के कारण ये स्थिर अवस्था प्राण आदि से मुक्त होने के लिए हमको मायावी का आश्रय लेना पड़ेगा और उस मायावी को जैसे माया असर नहीं करता है इसी प्रकार मायावी का शरण यदि हम ले लेंगे तो मायावी के कृपा से हमें भी जो है क्या वो माया असर नहीं करेगा इसलिए एक हो गया अबद्ध चक्षुष और एक बद्ध अक्ष जो जिसका आँख बंधे हुए नहीं है भगवान की शरण लेने से आँख की पट्टी खोल जाती है और जब तक भगवान की शरण में हम नहीं आते हैं तो आँख की पट्टी रहती है और माया के अधीन होकर के हम काटते रहते हैं इसलिए ओ माया ए अमायावे इसलिए भगवान की शरण ले करके माया भी की तरह हो जाना चाहिए तब तो माया आपको असर नहीं कर पाएगा तो देखिए साधन में मतलब ये जो मैं प्रसंग क्या चल रहा था जागृत में बैठ करके जागृत अवस्था को अवस्था में ले जाना है कैसे लेना है वो प्रक्रिया परंतु इस अवस्था में जाना आसान नहीं नहीं नहीं नहीं है। है। जब तक चित्त होती, मन होता, से से पाते। के इतना समय सारा करने जोर-जोर तो लगता है। तो अब बदो विवाह बद्ध अक्षर माया अमायावी एवं एवततो भवेत इसलिए माया भी को अमाया मतलब माया भी को जैसा अब असर नहीं करता इसी प्रकार माया माया भी को आश्रय लेकर मतलब ईश्वर को आश्रय लेकर के माया के बाहर आ जाना चाहिए ये हमारी मुख्य सिद्धांत तो है और मतलब आंख बांधा हुआ नहीं होना चाहिए इसीलिए आज भी किसी ने पूछा था निर्विकल्प समाधि के बिना तत्व तो साक्षात्कार नहीं होगा आ, मैंने बोला ये तो बात तो सही है तो कौन सा समाधि निर्विकल्प समाधि क्या है जैसा जोग दर्शन में बोला मैंने बोला देखो वेदांतिक समाधि क्या है जानते हो विकल्प मतलब क्या है ये घट है ये पट है ये एक, एक सत्य के ऊपर हम घट पट मठ मकान दुकान हिमालय ये, ये है विकल्प एक सत्य में ये भी है वो भी, है, वो भी ऐसा करके विकल्प और निर्विकल्प समाधि है कि आंख नाक कान सब खोल करके विचार के द्वारा सिद्धांत में पहुंच जाना क्या एक सद भिन्न कुछ भी नहीं है चाहे कुछ भी दिखाई दे देविकल्प पे मन से सारा विकल्प हट जाए कि ये भी हो सकते हो न कुछ नहीं है एक ईश्वर भगवान भिन्न अथवा एक मैं भिन्न समाशय कुछ नहीं है जब ये निश्चय हो जाएगा ये है निर्विकल्प समाधि ये वेदांतिक समाधि है नाक कान बंद करके तो, क्योंकि समाधि समाधि से जितना देर तक अवस्था में रहेंगे उतना तक आपका आपका मन मन बंधा रहेगा खोलेंगे फिर जो है इधर उधर भागने लगेगा परंतु विचार पूर्वक बार बार वेदांत तो चिंतन के द्वारा जगत की हर वस्तु में चाहे हिरन नगर वे का जहां मन जाते उसी को मन को समझा देना बस यही सच्चिदानंद सचिदानंद इस रूप में दिखाई दे रहा है सब, सब में देखने लग जाएंगे आप माया से बाहर आ जाएंगे ये वेदांत एक निर्विकल्प समाधि है क्योंकि हमारा महर्षि ये बहिरा ये अरे कार्य का जो बोलते हैं उनने मना किया कि अस इस प्रकार की जो है समाधि का अभ्यास ना करें होने की संभावना है समाधि वो होना है समक रूप से समाधान करके जो मन की स्थिति होती है समाधान मतलब नहीं भिन्न और कुछ भी नहीं है ये निधि का फल है के बाद जब तो निश्चय होकर स्थिर हो जाना बस एक सच्चिदानंद भिन्न संसार में कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा जाएगा वही सच्चिदानंद सच्चिदानंद रूप में मन भी उस भाव को प्राप्त कर जाएगा। और कोई विकल्प करने के विकल्प करेगा कौन मन अमन हो गया मनुष्य अमन ही भावित द्वैत तो नहीं उपलब्ध ये जो है हमारी स्थिति है इसलिए आप बोल रहे हैं कि अवध्य चक्षुष को मतलब आँख बंधा हुआ नहीं होना चाहिए इसका दो अर्थ मतलब बंधा हुआ मतलब जिसका जादू दिखाने वाला है जिसको हिप्टोमाइज कर देते हैं वो तो जैसे दिखाते देखते हैं ये नहीं होना चाहिए और हमारे यहाँ पे क्या है बुद्धि बंधी हुई नहीं होना चाहिए क्योंकि बुद्धि हमको मानती है बुद्धि आसक्त हो करके इतना ही है बस बुद्धि को खोल और बुद्धि के विचार से वेदांत तो विचार से बार बार देखो बुद्धि किससे बने हैं ना बुद्धि ये जो भौतिक वस्तु जड़ है और इसलिए अब जितना जड़ वस्तु का विषय चिंतन करेंगे बुद्धि उतना ही जड़ होता जाएगा कि तो जड़ ही है बुद्धि के द्वारा जितना अब ईश्वर चिंतन चेतन तत्व के चिंतन करेंगे तो बुद्धि में शुद्धता आते हैं फिर बुद्धि चेतन के साथ एक हो जाता है चेतन के साथ एक हो जाता है अंतकर्ण को लेकर के बोलना हूँ मैं ये जो है मतलब आप करके कर देखने से पता लगता है बोता क्या है यहाँ कि जो है इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि इस माया से बातने के लिए ईश्वर तत्व की चिंतन भगवत चिंतन जितना करेंगे और माइक वस्तु का चिंतन को छोड़ देंगे तो जो है ये माया से मुक्त होकर के हम स्वरूप अनुभव कर सकते हैं आगे आगे और बोलते हैं साक्षा देव स आत्मा हृदय ग्रंथिर न इत्या, इत्या च अच्छा साक्षादेव आदिश्रुते आत्मे चुते न चे, चे क्या बोल रहे हैं साक्षाद सा, विज्ञे साक्षा आत्मा चुते हृदय ग्रंथिश्रुते नवेदी चेत अवेदी अथ शक्तमस्त न उसको भी रहा कुस्कले पे ते ते यहां पे बोल रहे हैं साक्षात आत्मा को जानेंगे कैसे इंद्रियों मन बुद्धि से बोलते अपरोक्षात् नहीं नहीं। ब्रह्म ऐसा तो जो अपरोक्ष ब्रह्म है जिसको जानने के लिए कोई इंद्रिय मन बुद्धि की आवश्यकता ही नहीं है इंद्रियो मन बुद्धि की आवश्यकता ही नहीं है बस जो इंद्रिय मन बुद्धि को साथ छोड़ के जो स्थिति होती है वही अपरक्ष अनुभूति है इसलिए साक्षात एव स सा आत्मा साक्षात एव विज्ञान और इसलिए साक्षात जानने के कारण ही क्या होता है कि वहां पे जो है और कोई मतलब इंद्रियों नहीं है बुद्धि के माध्यम से जानने से उसको घटना भरना होना संभव है जब सारा इंद्रियों को छोड़ करके जिस चीज को हम स्वरूप रूप से अनुभव करेंगे उसमें कोई भरना घटना होना कभी संभव नहीं है क्योंकि साथमा जब साक्षात अप्रह्म आत्मा सर्वान्तर तन में बैचक्ष ऐसा प्रश्न किया वहाँ पे जाग ऋषि को उस्ती और कहल दोनों ने ज आत्मा सर्वांतर तन में बैचक ज साक्षात अप्रह्म झा आत्मा सर्वांतर तन में बैचक्ष इस प्रकार से मतलब जिसको जानने के के लिए लिए कोई इंद्रियों की की आवश्यकता नहीं है जिसके मन-बुद्धि भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि मन बुद्धि के परे है परंतु मन बुद्धि को रोक करके जो स्थिति होती है वो जो आत्मा की पारमार्थिक ऐसा श्रुति क्या अब जब ये अनुभव में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा विद्यते तो हृदय ग्रंथि सिद्धांत सर्व संशया कर्मा तस्मिन दृष्टे पर उसमें क्या होता है हृदय की जो गांठ है ये जो जड़ और हमने मिला दिया ना ये गांठ टूट जाती है और जड़ और चित्त को मिलाएंगे नहीं इस समय शरीर इंद्रिय मन बुद्धि ये जड़ है और आत्मा चेतन है और मैं शरीर इंद्र स्वामी सर्वानंद हूँ मैं बुद्धिमान हूँ मैं यही हमारी जो है गलत पहचान है वो गलत पहचान हट जाएगा ये है कि ग्रंथी टूट जाना जन अर्चित मिलेगा नहीं विद्युत छिदंत सर्व संशया जो संशया बाहरी वस्तु तो संबंधी संशय तो ये क्या है वो क्या है वहाँ क्या है वो सारा संशय मिल जाएगा एक मैं ही शुद्ध हूँ व्यापक मात्र हूँ छिंत जस्म माना लाभ ये है कि जितना कर्म था संचित कर्म सारा जल जाता है और क्रियमान कर्म के साथ संबंध नहीं होता प्रारब्ध कर्म भूख करके समाप्त हो जाते हैं बस जो प्रार्थ समाप्त होने पर कई प्राप्त कर जाते हैं इस प्रकार ने शास्त्र ने कहा और शास्त्र ने और भी कहा यह चेत अवेदित अथ सत्यम अस्थित न चेद यह अवेदित महती विन भूतिष्व भूतिष्व विचित्र धीरेस्म लोकात अमृता कभी-कभी लगता है, कभी -कभी लगता है, है। से अच्छा होता है। कितना भी बोला ही नहीं ही नहीं कोई रुचि इसमें तो क्या करेंगे उसको ना इसमें हृदय ग्रंथि न चेत न चेत इत्यादि इधर श्रुति इस प्रकार श्रुति वाक्य से देखो ज्ञानो पुरुष न थे यह चेत अवेदित अथ सत्यम न चेदिह यह अवेदित महती विनष्टि जो है ना यदि इस मनुष्य शरीर रहते रहते इस तत्व तो को आपने उपलब्धि कर लिया तब तो मनुष्य जीवन सशक्तमस्थित मनुष्य जीवन सफल हो गया और न चेदिह यह अवेदित यदि भगवान ने मनुष्य शरीर दिया और थोड़ा सा मतलब मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ और हम उसमें प्रयास भी कर रहे हैं यदि यह कुछ सफल नहीं हो पाते हैं तब क्या होगा कि महान विनष्टि फिर क्या जाने कौन जन्म की कौन फल बलवान होकर के भय हमको फिर फल देने लग जाएगा इसलिए बोल श्रुति बोलती यहाँ पर न चेदी अविधि महती विनष्टि इस मनुष्य शरीर प्राप्त करके यदि इस शरीर में आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया तब महान विनाश क्योंकि ये सब जितना सुविधा इस समय मिल रहे हैं सबको अनुभव में आ रहा है दिन प्रतिदिन परिस्थिति इतना इतना बदलता जा रहा, इतना बदलता जा जा रहा रहा है, है, हो सकता है कि विचार मतलब 10-20 साल बाद ये उठ जाएगा क्योंकि इसमें प्रति रुचि काम होता जा रहा है आजकल भौतिक वस्तु इतना मन को आकर्षण करता इतना जागिकता आ जाता है बाहरी वस्तु से कि मन इस में इस प्रकार के ज्ञान के प्रति जो इच्छा ही नहीं रखता क्या कर मैं उससे अच्छा तो यही अच्छा होता है चार चार खाओ पीओ जी को माँ भौतिक वस्तु इतना मतलब मनोरंजक हो गया है कि सामान्य पहले जमाने में जितना इतना वस्तु नहीं थी उसमें से जो है हम लोग आत्मज्ञान प्राप्त करना फिर आजकल तो बाप इतना प्रतिबंध के इतना किशोर को थोड़ा बंद कर हैं तो आजकल जो है बंद हो गया तो आजकल जो है इतना मन की बाहर बहिर्मुखता के लिए इतना माध्यम हो गया इतना माध्यम हो लो गया लोग की रुचि भी कम होते जा रहे हैं कि भाई आत्मा का मुक्त तो होना क्या है यही तो खा पी रहा हूँ अच्छी खासा सुंदर भोग कर मुक्ति से क्या लेना देना है ये स्थिति आ गई फिर बाद में जब दुख की बोझ अंतिम समय में आता तब पता लगता है कि अरे मेरा मनुष्य जीवन कैसे चला गया तो शास्त्र इसीलिए कहते हैं न चे दीह महती बिनाश है, फिर दोबारा ऐसा सुविधा मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है इसलिए इस इसकी पूरी तरह करने आ ग्रहण न चेद्रियर्भविभ्योथ बदी कथम भवादिभ्योन्नवा बद्या कथम भवदिव शो नहन चेन्द्रियर्भव अशब्दिव नहण चेन्द्रियर्भव सुखादिभ्योथनवा बद्या कथम भवि अशब्दिव नहण चेन्द्रियर्भव सुखादिभ्यथनवा बद्या कथम भवत् बोलते ये जब मन के द्वारा ग्रहण नहीं होता आत्मज्ञान होगा कैसे होना संभव ही नहीं है और दूसरी बात क्या है और जिस प्रकार मन बुद्धि क्या करते हैं कि हमें जब कोई वस्तु मिल करके अनुकूल अनुभूति होती है तब ये सुख रूप में अथवा दुख रूप में विषय के साथ मिल करके मन के द्वारा अनुभव करते हैं परंतु ये तो मन के द्वारा भी नहीं जाना जाता इंद्रियों के द्वारा भी नहीं जाना जाता और फिर सुख दुख रूप में भी नहीं है तो ये जो है कैसे ज्ञान होगा इसका समझ में कैसे आएगा ये तो आपका जो सिद्धांत जो है सही नहीं है इस प्रकार और शब्दादित मत भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध में से कोई भी एक नहीं है फलतु तो इंद्रिय तो केवल मात्र इसी को ही प्रकाश कर सकते हैं और मन हो सकता है इसके सम्मानित रूप को प्रकाश कर सकते हैं परंतु उसमें भी यदि अनुकूलता के साथ मन में सुख अंतकरण में सुख दुख के साथ अनुभव होता है परन्तु कोई वस्तु हमें ग्रहण हो तब उस वस्तु की ग्रहण के बाद उस वस्तु संबंधित अनुकूलता प्रतिकूलता से मन में भी हमारे सुख दुख के अनुभव होते हैं तो जब इस प्रकार की वस्तु मन के द्वारा भी ग्रहण नहीं होता सुख दुख तभी इस वस्तु के ज्ञान से क्या लाभ है ये होता ही नहीं है लाभ भी क्या है हमारे क्या है कि जैसे ये वस्तु मेरे को मिला ये वस्तु मेरे को मिला हमारे मन के अनुकूल है तब हम क्या करते हैं इससे हमें सुख होती है अब जब हमारे पास ऐसा कोई वस्तु है ही नहीं और हमारा जो है मन के अनुभव के योग्य भी नहीं है फल तो क्या होगा इसके द्वारा कोई सुख दुख की भी प्राप्ति नहीं होगी तो इस प्रकार कि ज्ञान से क्या लाभ है बोलते हैं अशब्दादित्व ना च्रहण च इंद्रिय भवित सुखादिभ्यो तथा अन सुख दुख से भी भिन्न होने के कारण अन्नतता मध्या बापी बादि कथम भवित कैसे हम इसको जब परसिव कर सकते हैं मतलब इन समझ में आ सकते हैं अच्छा अदृश्वी जथा चंद्र बिंब यथामगपी तथा आत्मा बुद्ध एवंते अदृश्योपी जथा चंद्रे बिंबम जथाम भसीगपी तथा आत्मा देखो जैसे हमें ग्रन, चंद्र सही हम है राहु चंद्र को किया। तो नहीं है। क्या बोलते है परंतु हमें वो ग्रास समझ में आता है अदृश्य अभी जता राहु चंद्र बिंबा चंद्र बिंब्रता है अथवा जैसे प्रतिबिंब को देख करके हम जो है बिंब को अच्छी तरह से समझ जाते हैं इसी प्रकार सर्व का अभी व्यापक होते हुए भी छोटे जगह चंद्र का किरण है तंतु छोटे प्रतिबिंब में उसको हम समझ जाते हैं ठीक इसी प्रकार सर्व व्यापक होते हुए भी आत्मा बुद्ध हुए व सक्रिय अंत में प्रतिफलित हो के शुद्ध अंत में उसका ग्रहण होता है ग्रहण विषय विषय रूप में नहीं होता है परंतु वो उनकी उपस्थिति सब जब समस्त को प्रकाश करते हुए वो चेतन तत्व तो अभिव्यक्त होता है विषय को प्रकाश करते हुए चेतन तत्व तो अभिव्यक्त होता है इसलिए जो, जो है ऐसी बात नहीं समझना कि शास्त्रों ने बोला कि जो ये तो अशब्दम स्पर्शम अनूपम अनिंद्रिय गोचरम तब तो इसका ज्ञान कैसे होगा और वस्तु के ज्ञान होता है तो उससे तद अनुकूल सुख दुख के माध्यम से हम वस्तु का अनुभव कर सकते हैं परंतु ये तो ऐसा है नहीं तो कैसे आत्मज्ञान होगा तो इसका लाभ भी क्या होगा तब बोलते हैं इसका अब ज्ञान ऐसा होगा जिस प्रकार नई राहू नई दिखाई देने पर भी हमको चंद्रग्रहण दिखाई पड़ते हैं चंद्रग्रहण शुद्रग्रहण दिखाई पड़ता वो समझ में आता है इसी प्रकार से जो मुख्य बिंब नहीं दिखाई देने पर भी प्रतिबिंब के माध्यम से हम बिंब समझ में आ जाते हैं प्रतिबिंब के माध्यम से बिंब समझ में आ जाता है ये मुख्य सिद्धांत है वेदांत की कि आत्मा तो कभी विषय रूप बनेगा ही नहीं पर शुद्ध अंतकरण में उस प्रतिफलित चेतन को देख करके और वो समझ करके चित्त समझ करके कि चेतन तब तक तो रहने के कारण और वो चेतन सर्वथा असंग है मन बुद्धि के साथ उसकी समस्त वृत्ति को प्रकाश को करते हुए भी मन बुद्धि तो वृत्ति के धर्म के साथ उसका कोई संबंध नहीं है मतलब वो सर्व होने होते हुए भी वो छोटे जगह में उपलब्ध होते हैं और फिर व्यापक रूप में अनुभव होता है जैसे आपको प्रतिबिंब ठीक से देखने लग जाएगा तब क्या हो जाएगा वो मनोवृत्ति हट जाती है फल तो क्या होता है कि वो व्यापक बिंब समझ में आता है क्योंकि आपने अभ्यास किया ना इतना दिन जागृत में बैठ कर अवस्था में जाने का मतलब आपका सूक्ष्म से तादात्मता छूट रहा है तो इससे होता क्या है कि जैसे ही वो तादात्मता छूटा ना तो प्रतिफलित चेतन आपको व्यापक रूप में प्रतिफलित होगा वो अनुभव में आ जाएगा व्यापक रूप में अनुभव आ जाएगा किसको बोलते हैं अदृश्यप राहु चंद्र बिंब तथा बसी जैसे में चंद्र की प्रतिबिंब को देखकर कर के हम उसको समझ जाते हैं इसी प्रकार हमारे है, बाद, बाद। है चित को समझने के लिए असन पड़ते हैं सर्व अपनी तथे आत्मा उसी प्रकार आत्मा सर्व व्यापक होते हुए बुद्ध एवं अपने अंत कर्म के द्वारा उसके ग्रहण हो जाता है इसीलिए ऐसे नहीं समझना की आत्मज्ञान होगा नहीं होगा तो कैसे समझ में आएगा इस इस बात नहीं है। है, है है। है आत्मज्ञान होता होता होता ऐसे और उसका फल भी प्राप्त होता है। समझ में आता इसमें इसी को दुष्टा बोल रहे भानो बिंबम जले दृष्टम न चम भुद्ध बोध न तद धर्म तथ सीधर्मत एक और बड़ा दुष्ट भानु बिंबम जता चौष्ण जले दृष्टम न चम्भ बुद्ध बोध न तदर्म तथे सद विधर्मत इसको अच्छी तरह से समझे देखे क्या बोलते हैं सूर्य का प्रतिबिंब जल में भिलने पर प्रतिबिंब दिखाई देती हैं और यदि आप कुछ देर तक आप जल में उस सूर्य में पढ़ने देंगे जल थोड़ा उष्णता की प्राप्त करते हैं उष्णता की प्राप्त करते हैं ठीक है ना जल चिष्टम न परंतु वो धर्म किसका है जल उस ज मान लीजिए उस जल के अंदर कोई वस्तु पड़ा हुआ है तो वस्तु भी आपको दिखाई देगा उष्णता भी दिखाई देगा परंतु उस जल का धर्म नहीं है वो प्रकाश की धर्म है धर्म है इसी प्रकार से उस अंतकरण में जब वो चेतन की तरह व्यवहार करता है और वो क्या होता है शुद्ध होने के कारण वो अंदर की जो भाव जो हमारे शुद्ध भाव वो अभिव्यक्त तो होता ही है अपने आप ही होता है इसलिए बोलते हैं है। बुद्ध हो बोध धर्म बुद्धि का जो बोध हो रहा है जथर्थ तो बुद्धि का धर्म नहीं है बुद्धि में जो चेतनता दिखाई पड़ रहा जल में प्रकाशशीलता और उष्णता जल को प्रतिफलित चेतन सूर्य का के कारण वहाँ पे दिखाई पड़ता है इसी प्रकार से इस प्रतिफलित चेतन का अंतर कर, प्रतिफुलित तो करके वो चेतन रूप में मात्र होते हैं और उसी से समझ में आता है से समझ में आता है यही उपाय है उसका बुद्ध जो क्योंकि ये बोध बुद्धि का स्वाभाविक धर्म नहीं है जल का स्वाभाविक धर्म प्रकाशशीलता तो उष्णता नहीं है परंतु सूर्य किरण प्रकाश से वो होता है ठीक इसी प्रकार बुद्धि में जो प्रतिफुलित चेतन है और वो चेतन कारण वो बुद्धि के धर्म नहीं है परंतु चेतन रूप में दिखाई पड़ता है इससे वो समझ में आ जाएगा तथे वसैत विधर्म तो मतलब धर्म होते वे भी वो आपको समझ में आ जाते हैं इसको फिर कल करेंगे एक बार अच्छी तरह से ओम पूर्ण मत पूर्णमिदम पूर्णाद पूर्ण मुदचति पूर्णस् पूर्णमादाय पूर्ण में ओम शांति शांति शांति भगवान जो ओम नमो ओम नमो नारायण नमो नारायण